हृदम भोजे कृष्ण स जल जलदश्यातनुक्ष सत्री मुकुट कटका मुकुटकट का भरणवा शरद रातिम बदना श्री मुरलि बहन धेयो गोपी गण गणपरिवृता कमकुमचिता दामोदर गुण मंदिर सुंदर बदनार बिंद गोबिंद भाव जलधिमथन मंदर पर मंदर मपनय तव में विदा पूर्व यो वै वेद प्रहिणो तस्म तग्वेबात्मबुद्धि प्रकाशम मु शरण प्रपदे कुरी काक्ष पाद पद्म पराग निषेव तृप्त रसिक समुदाय थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी बिहारी राजगी अब आप लोग सावधान हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन दो प्रश्नों के समाधान के संबंध में तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व में सब पागल हैं, कुछ लोग आनंद के लिए पागल हैं और कुछ लोग आनंद में पागल है आनंद के लिए जो पागल है उनको तो हम देख रहे हैं जान रहे हैं वृक्ष से लेकर ब्रह्मा तक जो मायाबद्ध है वो आनंद के लिए पागल है पागल किसे कहते हैं जो अपने आप को न पहचाने उसको हम पागल खाने में भेज देते हैं इलाज के लिए तो हम लोग भी पागल हैं अपने आप को नहीं पहचानते अपने बाप अपने संबंधी को नहीं पहचानते अपना घर नहीं पहचानते जानते मति विपर्य हो गया है हमारे संसार में ऐसे लोगों को मैड कहा जाता है तो भगवान का भी ये पागल खाना है जिसमें हम लोग रह रहे हैं ये चौरासी लाख योनियों का भगवान का बहुत बड़ा पागल खाना है क्योंकि उनकी ये पागलों की संख्या भी अनंत है दस बीस करोड़ अरब नहीं अनंत जीव मायाबद्ध हैं। आनंद पाने के लिए व्याकुल है और क्योंकि वेद के अनुसार प्रत्येक जीव अनादि है अज है सनातन है अतय सदा से आनंद के लिए पागल है और चूंकि कोई जीव एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता इसलिए प्रत्येक जीव अनाद काल से प्रतिक्षण तैल धारा विक्छिन्न केवल आनंद प्राप्ति के हेतु ही पागल है चिंतन मनन प्लानिंग प्रैक्टिस में लगा है अगर आप कहें मुझे जो पागल कहे वो पागल है हा वो भी पागल है भगवान ने हमको पागल डिक्लेयर किया संत लोग भी हमको पागल कहते हैं तो ये भगवान और संत भी पागल हैं लेकिन ये आनंद के लिए पागल नहीं है ये आनंद देने के लिए पागल है सबको आनंद कैसे दे दें? क्या करें कि सब हमारे भाइयों को आनंद मिल जाए ये सब हमारे सगे भाई हैं क्योंकि सब भगवान के पुत्र हैं। हमको आनंद मिल गया है तो हम चाहते हैं हमारे सब भाइयों को आनंद मिल जाए वो व्याकुल है उनका कुछ कर्तव्य नहीं है यत्मरतिरव्यात्म तृप्त आत्मने वात्म तो वो आत्मा राम, पूर्ण काम परम निष्काम हो चुके हैं वेद कहता है न चैवास्त किंचित कर्तव्य मस्ति चेत न स तत्वे जाबाल दर्शनोपनिषद एक तेईस गुणातीत भक्त कथ्य कृत कृत्यवा शास्त्र निवर्त जो आनंद पा चुका वो शास्त्र वेद से परे हो चुका अब शास्त्र वेद का कानून उस पर लागू नहीं होगा अकरता हो गया अब पूर्ण हो गया जब घड़े को आप कुएं में डूबोइए तालाब में डूबोइए खाली घड़े को तो आवाज करता है भक् भक भक भक भक भक, भक, भक और जब पानी भर गया तो चुप अब आबाद नहीं करेगा पूर्ण हो गया आत्मा रामो भगवती तृप्तो भगवती नारद जी भी कह रहे हैं लेकिन सब कर्म करते हैं हमसे अधिक दिन रात उनको यही टेंशन रहता है जीव कल्याण कैसे हो क्या करें चलो पुस्तक लिखते हैं अरे पुस्तक लिखना यह तो पहली दर्जा का तो प्रथम कक्षा का विषय पुस्तक पढ़ना पुस्तक लिखना ये तो दर्जा एक का है सब्जेक्ट ये तो यूनिवर्सिटी पास कर चुका है, है को लिखे पढ़े अरे जीवों के लिए लिखना है भाई ये समझेंगे कैसे अब इनके बीच में जाना है अरे इन गंदे लोगों के बीच में क्या जाए हम तो अपने श्याम सुंदर और उनके परिकर के बीच में बिहार करने वाले हो चुके अरे हो चुके तो इनको भी उधर ले चलना है भाई अरे तो तुम जाओगे तो ये लोग तुमको ऐसे घूर के देखेंगे जैसे कोई दुश्मन को देखता है अरे देखने दो महात्मा बुद्ध से उनके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी हम आपके धर्म का प्रचार करें सुनने कहा तो बहुत बड़ी चीज है <laughs> तब कथा मृतम तब जीवन कविभिरी कलम शापम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूव गृहती तो भूरिदा जना भागवत दस इक्तिश नौ जो भगवान की ओर ले जाने के लिए पुस्तक लिखते हैं लेक्चर देते हैं समझाते हैं वो तो बहुत बड़े दानी हैं, उनसे बड़ा कौन दानी होगा लेकिन बेटा एक बात है क्या ये दुनिया वाले जो है ये तो उल्टा ही सोचेंगे बड़ा है लेक्चर देने वाला जैसे हम कुछ जानते ही नहीं अच्छा, बोल क्या बोलता है इन्होंने ये कहा इसमें ये बात गलत है ये कहा ये गलत बात क्यों भाई है ना हम लोग आपस में कमेंट्री करते हुए घर जाते हैं अरे लोग सामने गाली देंगे अरे बाबा तू को बाबा बन गया जा गुरु जी हम ये समझेंगे कि हमको मारा नहीं यही क्या कम है गाली तो दिया निंदा किया ये तो हमारे ही हैं है तुम्हारा बुद्ध ने कहा अगर कोई लगा दे दस बीस तुम्हारे ऊपर तो तो हम सह लेंगे और कहेंगे गुरु जी के प्रचार के लिए अरे आ, तो शरीर है पंच महाभूत का इसके ऊपर किसी ने जूता चप्पल मार दिया तो क्या बिगड़ता है अपना? अभी शरीर आ, समाप्त तो नहीं हुआ ये थोड़ा दर्द है थोड़ा सूजन है ठीक हो जाएगी चार दिन में अरे अगर कोई मर्डर कर दे तो तो गुरु जी हम कहेंगे कि शरीर तो छूट नहीं था गुरु जी के निमित्त भगवान के निमित्त छूटा आ हमारी मृत्यु तो बहुत बड़ी भाग्यशाली नी है हाँ बेटा अब जाओ प्रचार करो ये सब समझे रहना हो सकता है अब किसी का कम हो किसी का ज्यादा हो ये अलग बात है लेकिन कोई छूटेगा नहीं राम कृष्ण भगवान नहीं छूटे हम लोगों ने उनको भी नहीं बख्शा अभी कलयुग में गौरांग महाप्रभु आए थे जब बाहर कीर्तन करें, तो लोग कहे देखो जगो ये दिखा रहा है महापुरुष है तो महापुरुष ने कहा भाई सब लोग कमरा बंद करके करो प्राइवेट अपना ये प्राइवेट क्या करते हैं ये लोग भाई कुछ गड़बड़ है <laughs> जो कुछ करता है महापुरुष हर जगह हम अपने टांगड़ाते हैं और अगर कोई विचित्र बात किया उसने अरे तब तो फिर क्या बात है काला झंडा महाप्रभु जी ने नित्यानंद से कहा दो विवाह कर लो तुम दो शादी अपने आप तो दो विवाह किए थे एक स्त्री का बैकुंठ बास हो गया दूसरे से किया फिर उसका त्याग कर दिया सन्यासी हो गए और नित्यानंद से कहते हैं दो ब्याह करो एक नहीं हम लोग भी थे जैसे आज यहां बैठे हैं, हम किसी महापुरुष को सुने कि उसने दो ब्याह कर लिया करने का आर्डर दिया अपने खास से खास को मेंटल हो गए लोग तो कह रहे थे राधा अवतार कृष्णा अवतार खोपड़ा अवतार धोखा है देखा अब यही चर्चा हो रही है घर घर में <laughs> हम लोग कुछ समझते तो है नहीं भगवान का कार्य कैसे होता है महापुरुषों का कार्य कैसे होता है उनके पास क्या क्या पावर है अब जैसा हम कर सकते हैं बस हम समझते हैं इससे आगे और कुछ नहीं है हमको गुस्सा आता है तो शरीर गरम हो जाता है और ऐठन होने लगती है फिर नहीं रहा जाता तो फिर गाली गलौट शुरू होती है फिर उसके बाद सीना तान के और आगे बढ़ते हैं, तो फिर मारपीट होती है और मर्डर तो बहुत अंतिम पागल अवस्था में होती है लेकिन ये हनुमान जी ये अर्जुन जी ये बड़े बड़े जी लोग हजारों लाखों मर्डर कर गए वो लोग और उनके दादा भगवान श्री कृष्ण राम कहते हैं इनको तो क्रोध आता ही नहीं मर्डर क्या करेंगे उमाज राम चरण रथ गत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देख ही जगत कासन कर विरोध ये तो सर्वत्र श्यामा श्याम को सीताराम को देखते हैं राम सब जग जानी हम सोचते हैं कर सोचो आ, सोचो सोचो हम ऐसा कर सकते हैं क्या नहीं तो हरे कोई ऐसा कर सकता है क्या अरे नहीं जी इंपॉसिबल एक मर्डर नहीं कर सकता बिना क्रोध के इधर झूठ बोलते हैं महात्मा लोग भगवान लोग सब जैसे एक, एक भोला बच्चा अपनी मां से पूछता है कि मम्मी मैं तुम्हारा बेटा हूं कि पापा का दोनों मुझे बेटा कहते हो तो आज सब बच्चों ने मीटिंग की थी हमारे दर्जा दो के बच्चों ने ये पूछेंगे हम लोग मम्मी पापा एक दूसरे की ओर देखकर सनका मन की करते हैं कि अब जवाब दो <laughs> अरे समझाओ ना वो कहते है तुम्हें समझा दो वो कहते हैं तुम्हें समझा दो नहीं कोई बड़ो बड़ा फिलोसफर बुला लाओ वो समझा दे हा बेटा तुम, तुम, हम दोनों को भी तुम बेटे हो जा खेलो ये लो जवाब तो दिया नहीं तो कहते है जाओ खेलो फिर मीटिंग हुई तो भाई तुम्हारे ने क्या कहा तुम्हारी मम्मी ने का? उन्होंने भी ऐसे मुस्कुरा दिया और डांट दिया जाओ खेलो फालसू की बात नहीं करते इनको आता ही नहीं जवाब देना मास्टर साहब से कल पूछेंगे स्कूल गया वहां पूछा मास्टर भी बिचारा का बक्का रह गया कैसे समझाऊ क्या शब्द बोलू कि ये समझ जाए कोई नहीं समझा सकता और बच्चा यही कहेगा बेवकूफ है कोई समझा नहीं पाए ऐसा प्रश्न किया मैंने ऐसे ही हम लोगों का हाल है जब तक काम क्रोध लोह मोह के अधीन हैं माया के अधीन हैं तब तक माया से परे वालों का क्या हाल होता है उनके पास क्या पावर होती है ये हमको न अनुभव है ना हम सोच सकते हैं इसलिए हम मान भी नहीं सकते इसलिए हमेशा हम भगवान के अवतार काल में उनकी निंदा करते हैं संतों की निंदा करते हैं और अपनी जगह खड़े रहते हैं अगर कभी किसी को वास्तविक महापुरुष मिल जाए और इन सब अंतरंग रहस्यों का सम, समाधान करवा दे तो वही जीव आगे बढ़ता जाता है फिर उसका पतन नहीं होता फिर वो हंसता है भगवान जो भी उल्टा पल्टा काम करें हा ठीक है ठीक है, थीक है। महापुरुष कोई उल्टा पुल्टा करे आम समझते हैं समझते हैं <laughs> तो संसार में सब आनंद पाने के लिए पागल है उसी के लिए प्रतिक्षण कर्म कर रहे हैं लेकिन एरिया गलत है जहा घी नहीं है वहा मंथन कर रहे हैं जहा वो वस्तु नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं जहा उसकी उल्टी वस्तु है दुख अशांति अतृप्ति उसकी खोज कर रहे हैं वेद कहता है नजातु न साम्यति कृष्ण जा कामकाम परिव्राज को उपनिषद तीन सैतीस भागवत ने भी यह श्लोक है नौ उन्नीस चौदह ये विष्णु पुराण में भी यह श्लोक है पद्म पुराण में भी श्लोक है इसका सीधा सा अर्थ है कि हम लोग ये सोचते हैं, खूब विषय भोग करो तो फिर तृप्ति हो जाए फिर वैराग्य हो जाए फिर भगवान की ओर चले लेकिन उसका परिणाम क्या होता है और अटैचमेंट और विषय वासना और भूख बढ़ती है और मरता जा रहा है गिरता जा रहा है नीचे को जैसे हवन करते हैं आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी जला के उसमें हब डालते हैं जो तिल घी वगैरह और स्वाहा स्वाहा बोलते हैं तो उसमें बीच बीच में घी डालते जाते हैं तो उससे आग बढ़ती है और हमने एक जगह और देखा कि आग लग गई थी तो लोग पानी डाल रहे थे हा तो हमने क्या है पतली पतली चीज डाल रहे थे वो आग बुझाने के लिए और ये घी भी पतली है हो अपने पास है बहुत है तो जलती आग में घी डाल दिया और बढ़ गई आग हमने कहा है अच्छा अपटी डाला और डाला और बढ़ गई है क्या बात नहीं भाई आप फिर एक बार देखते हैं आ फिर बढ़ गई यही करते करते एक दिन मर गए शरीर छिन गया और छिनते समय भी ये ज्ञान नहीं हुआ कि सब धोखा है नहीं हमको अब हम मर तो रहे हैं लेकिन इसके आगे होगा वो आनंद हम जहा पहुंच गए उसके आगे होगा लेकिन अब शरीर ही छूट गया <laughs> यही नाटक करते करते अनंत जन्म बीत गए हर जन्म में यही किया इसलिए मैं कौन मेरा कौन का अर्थ समझना बहुत आवश्यक हो गया शास्त्रों वेदों के द्वारा हमने समझा यह मैं नाम का तत्व जीव कहलाता है ये जीव भगवान की शक्ति है और ये जीव शक्ति विशिष्ट भगवान का अंश है लेकिन ये एक भगवान की जड़ शक्ति के अधीन है सदा से इसलिए अपने स्वरूप को भूल गया है मैं कौन और जब मैं कौन ये भूल गया तो मेरा कौन भी भूलेगा ही हमारे वर्तमान संसार में भी जो पूरे पागल नहीं होते थोड़े से होते हैं उनको हाफ मैड कहते हैं हम लोग मेंटल कहते हैं और कहते हैं दवा खाया करो या जाओ डॉक्टर को राय ले लो मैं पागल हूं क्या ऐसे गुस्से में आते हैं अरे आपने कल ऐसा किया था ऐसा किया था जो कभी नहीं करता कोई अरे नहीं तो ऐसा तो याद है सामने कुछ नहीं किया लड़ जाएगा ऐसे ही हम लोगों ने किया बड़े बड़े डॉक्टर आए संत आए भगवान स्वयं आए बहुत समझाया उन लोगों ने अरे नहीं ऐसा नहीं है संसार में आनंद है जी चलो आगे चलो आगे होगा रेगिस्तान में राजस्थान में जहां बहुत बालू बालू होती है तो गर्मी के दिनों में जब हवा चलती है तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है वहां पानी है तो मनुष्य को भी लगता है ऐसा लेकिन हिरण को तो साक्षात ऐसे ही अनुभव होता है वो बेचारा दौड़ता हुआ उस गर्म बालू में वहां पहुंचता है अरे यहां नहीं है इसके आगे है उसी में दौड़ दौड़ के बेचारा मर जाता है पानी तो है ही नहीं मिले कैसे ऐसे ही हमारी इस संसार की ओर आनंद प्राप्ति की कामना ले लेकर भागने की स्थिति ठीक ऐसे ही है तो हम भगवान की शक्ति है और भगवान से हमारा भेदा भेद संबंध है और हम तटस्थ शक्ति हैं और हम भगवान के नित्य दास हैं नित्य दास अगर कोई कहे हम नहीं स्वीकार करते दास इम्पॉसिबल आप भगवान के दास अब भी हैं क्योंकि आप आनंद चाहते हैं और आनंद और भगवान दोनों पर्याय बाची शब्द है। ये बात अलग है कि आपको आनंद मिला नहीं लेकिन दास्ता तो आप उसी की कर रहे हैं 24 घंटे नौकरी करते हैं आनंद कहा मिले क्या करें क्या खाएं क्या सुने क्या सूंगे क्या रस लें क्या स्पर्श करें क्या सोचे लगे हैं चौबीस घंटे बड़े बड़े बुद्धिमान भी लेकिन ये माया देवी जो हमारे ऊपर लगी हैं ये हमारी बुद्धि को बस संसार की ओर लगाए रहती हैं। वदंत विश्वम कब तथापि पश्यत्मिता पांच अठारह चार भागवत बड़े बड़े पंडित और छोटे छोटे पंडित हम लोग सब बोलते हैं आ, संसार मिथ्या है नश्वर है नाइक है यहां सुख नहीं है कोई मर जाता है कहते हैं तो कपड़ा बदला है बासांस जीर्णानी यथा बिहाय अपना बेटा खाली बीमार भी हो जाए और एक 106 बुखार हो जाए आ, आ, एक सौ 106 हो गया अरे क्यों क्या होगा अरे मर जाएगा अरे तो क्या होगा बासांश जीर्णान ये श्लोक बोल देना अरे अपने बेटे के लिए नहीं है वो श्लोक <laughs> वो दूसरों के लिए है पर उपदेश कुशल बहु तेरे परोपदेशे से पांडित्यम सर्वेशम सुंद्रणाम तो बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं संसार नश्वर है और बड़े बड़े ज्ञानी आत्मदर्शी प्रैक्टिकल मैन देखते भी हैं ऐसे ही अनुभव करते हैं थोड़ी देर को विरक्त भी होते हैं लेकिन बेर मोहित हो जाते हैं हे श्री कृष्ण विचित्र शक्ति है तुम्हारी माया की <laughs> बुद्धि से परे है हार जाते नारद भव बिर सन कादी। जे मुनि नायक आत्मबादी मोहन अंधकीन की नु के ही को चावन जेही बड़े बड़े धुरंधर विश्वामित्र पराशर प्रभृत यो वातांबर ी मुखपंक दृष्टव मोहंगता शा सघत पयोदुत भुंजंती मानवास्तेन्द्रिय निग्रहो यदि भवद विंध्य सागरम बड़े बड़े जलाहारी पवनाहारी वगैरह भी इस माया से नहीं बचे तो फिर क्या करें और बिना माया के हटे ये ज्ञान कैसे हो आंख में मोतियाबिंद है घूर घूर के देखते हैं अरे घूर घूर के देखने से क्या होगा बेटा वो मोतिया बिंद पूरे आख में ऑपरेशन करा लो अरे वो चाकू लगाएगा आंख में फोड़ देगा आख अरे हमारे गाँव में कुछ लोग ऐसे आज भी हैं वो तो हम मर जाएंगे ऑपरेशन नहीं कराएंगे बोले भले लोग दांत नहीं है बूढ़े हो गए अरे दांत लगवा लो ना ठीक ठीक रोटी वोटी खा सकोगे अरे नहीं वो मरे आदमी का दांत लगा देते हैं मुझे नहीं लगवाना अरे मरे आदमी का दांत नहीं है वो <laughs> वो को तो <laughs> सामान सब मिलाजुलो के बनाते हैं दांत। अरे नहीं हमको बेवकूफ बनाते हो तो वो जो मरीज मतलब मर जाते हैं उनके दांत उखाड़ देते होंगे और उन्हीं को पेड़ लगा देते होंगे ऐसे ऐसे बोले आज भी हैं। ऐसे ही दस दस साल जिंदा है और ऐसे ही रोटी खा रहे हैं बाकायदा अरे हमारी सगी माताजी बिना दांत बनवाए और सारे जीवन 105 साल की उम्र तक और सब चीज खाती थी बड़े आराम के साथ उनके मसूड़े क्या दांत का काम करते थे अभ्यास कर ले मनुष्य तो सब हो सकता है तो शास्त्रों वेदों के द्वारा पता चला कि देखो भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी साधन से इस माया को हटा नहीं सकता इसलिए माया और मेरे का ज्ञान भी नहीं हो सकता तो फिर ऐसे ही रहेगा नहीं ऐसे हो सकता है अगर तुम भगवान की भक्ति करके भगवान की कृपा प्राप्त कर लो ये दवा है भगवान की भक्ति करके भगवान की कृपा प्राप्त कर लो तो तुम्हारी बुद्धि दिव्य हो जाए और माया भी भाग जाए सब काम एक साथ होगा एक क्षण में एक साथ माया जाएगी काम क्रोध लोभ मोह सब भाग जाएंगे सत्गुण रजोगुण तमोगुण तीनों भागेंगे स्थूल सूक्ष्म स्थूल शरीर सब समाप्त राग देश अभिनिवेश अविद्या अस्मिता सब पांच क्लेश समाप्त संचित प्रारब्ध सात कर्म समाप्त भक्ति करनी होगी उस भक्ति के विषय में आप लोगों को बताया गया कि दो प्रकार की भक्ति होती है प्रमुख रूप से एक भक्ति की जाती है और एक भक्ति भगवान की कृपा से गुरु की कृपा से मिलती है देखिए महाप्रभु जी ने कहा साधन बिना साध्य साधु ना ही मिले और वेद से लेकर रामायण तक मैंने प्रमाणों के द्वारा ये बताया कि भक्ति के बिना ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता कर्म तो स्वर्ग तक ले जाके छोड़ देगा और ज्ञान आत्म ज्ञान करा के छोड़ देगा और योग स्वरूप में स्थिति करके छोड़ देगा कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो आपको भगवान से मिला सके और कृपा दिला सके तो एक भक्ति करनी है इस भक्ति के करने से दूसरी भक्ति मिलेगी ऐसे नहीं मिलेगी ना ऐसे नहीं मिलेगी क्यों क्यों अब क्यों समझो हमारा हृदय अनंत पाप पुण्य से जुक्त गंदा है प्लस माया का बना है ये मन माया का बना है बुद्धि माया की बनी है चित्त माया का बना है अहंकार माया का बना है और शरीर तो माया का दिख ही रहे हैं आप लोग हिसाब के साथ माया के सामान हैं। तो माया के बर्तन में दिव्य वस्तु भगवान की जो दूसरी भक्ति है वो दिव्य है वो करने वाली नहीं है मन का अटैचमेंट ये पहली भक्ति है लेकिन वो वो एक पावर का नाम है लादिनी शक्तिरो परम तारो प्रेम नाम भगवान की अनंत शक्ति में सबसे प्रधान और सबकी स्वामिनी शक्ति का नाम है लादिनी शक्ति दिव्य है नायक की तो तीन शक्ति है याद रखना सत्व गुण रजोगुण तमोगुण और ये लादिनी संधिनी संबित ये सब भगवान की पर्सनल शक्तियां हैं तो संधिनी से श्रेष्ठ है संबित संबित से श्रेष्ठ है लादिनी उस लादिनी शक्ति से ही भगवान सदा आनंद में रहते संसार बनाते हैं इसमें व्याप्त होते हैं हमारे गंदे गंदे कर्म हमारे आइडियाज नोट करते हैं ये तमाम वर्क करते हुए भी सदा आनंद में रहते हैं उनके आनंद में कमी नहीं आती और हमारे आठ दस आदमी होते हैं परिवार में एक माँ होगी एक बाप होगा दो चार बच्चे होंगे एक बीबी पति होंगे और ये भी सबके नहीं किसी का बाप मर गया किसी की माँ मर गई किसी के दोनों मर गए ये थोड़े से लोग हैं, इसी में हम दिन भर परेशान रहते हैं अब इस समय बीबी का मूड ऑफ हो गया कहीं बाप का मूड ऑफ हो गया कहीं बेटे का मूड ऑफ हो, हो गया उसको मनाओ उसको अरे क्या करूं मैं मैं तो पागल हो गया आप लोग ऐसे ही करते होंगे लेकिन अब करे तो क्या करें बस रोए जाए और क्या करें और अगर सब मर जाए तब तो, तो चैन मिल गया अरे नहीं ये शरीर है अब शरीर के अंदर एक बैठे हैं श्रीमान जी मनी वो कामना बना बना के हमको मारे दे रहे हैं कामना बनाओ फिर पूरा करने के लिए मरो पूरा हो गया वो हमारा जो कुछ था कामना वाला रूप मिल गया हा अब लोह पैदा हुआ चलो फिर आगे नहीं पूरा हुआ आपके हाँ नहीं हुआ तो क्रोध लो बस काम क्रोध लोप काम क्रोध लोप काम क्रोध लोप अकेले है तभी हाल तो साधना भक्ति करके अंतःकरण को शुद्ध करना होगा फिर वो विशुद्ध सत्व मिलेगा कृपा से कृपा से भूलो नहीं कोई दाम नहीं है हमारे पास देने को यहां तक तो हम आ गए रोक कर अंतःकरण को शुद्ध कर लिया लेकिन इसके आगे हम नहीं जा सकते अब कृपा से सत्य विशुद्ध सत्व आया तो उसने हमारी इंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य बनाया और माया को भगाया अब बर्तन बन गया अब वो दिव्य भक्ति दिव्य प्रेम जो गुरु कृपा से मिलती है अब वो देंगे अब बर्तन बन गया पहले तुम जो बर्तन लाए थे उसमें नीचे पेंदी ही नहीं थी ऊपर ऊपर का था खोल और तुमने देखा नहीं भोंदू भट्ट और ले आके खड़े हो गए दूध दे दो अरे दूध दे देंगे सब नीचे जाएगा क्यों ये बर्तन तो है अरे देख नीचे पेंदी गायब है तो साधना भक्ति करना है और ये आपको बताया गया है बार बार कि किसी भी भक्ति का या वैराग्य का करने वाला मन है मन बस हमारा संपूर्ण संसार लगभग वो हिंदू हो कोई धर्मावलंबी हो यही बस चूक जाता है वो ये बात नहीं स्वीकार कर सका अभी तक कि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन होता है मन शैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम योग वशिष्ठ जी ने राम को उपदेश दिया था सारे कर्म मन से होते हैं केवल शरीर का कर्म कर्म ही नहीं है मैंने आपको वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा बताया है कि बंधन और मोक्ष का कारण मन है मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र यह मंत्र त्रिपुरा त्रिपुरातापनी उपनिषद में भी है पांच तीन यह मंत्र सात्यायिनी उपनिषद में भी है पहला मंत्र है ये यह मंत्र मैत्राइणी उपनिषद में भी है छह चौतीस और यही श्लोक नारद पुराण में भी है और यही श्लोक पंचदशी में भी है कि मन ही बंधन मोक्ष का कारण है इसलिए भक्ति किसको करना है मन को रट लो ये वाक भक्ति किसको करना है मन को मन को मन को इसलिए जितनी प्रकार की भक्तियां बताई गई हैं या नहीं बताई गई अनंत प्रकार की भक्ति हो सकती है उनमें सबसे मेन और हेड है स्मरण भक्ति जो सुखदेव जी ने बताया है परीक्षित को श्रोतव्य कीर्तित स्मरतव्य अपने गुरु से ही शास्त्र वेद का उपदेश सुनो हर जगह सुनने के जो मरीज हैं, वो पागल हो जाएंगे कंफ्यूज्ड हो जाएंगे एक जगह सुनेंगे मौसम कौन कुटिल खल कामी मैं दास हूं एक जगह गुरुजी बोल रहे हैं सन्यासी जी मैं ब्रह्म हूँ भगवान हूँ ये बढ़िया मैं भगवान हूँ वो तो गुरुजी सिखा रहे थे कि मैं दास हूं अधम हूँ पतित हूँ रो ये बढ़िया गुरुजी है कहते हैं मैं ही भगवान हूँ छुट्टी मिली <laughs> ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसरी बात अकौड़ी कारण मोह बस कर विप्र गुरु घात आजकल जो हजारों लाखों है ब्रह्मज्ञानी बस इन्होंने एक याद कर लिया है हम ब्रह्मास्म तत्व बस बहुत पुरानी बात है रायगढ़ में मैं प्रवचन देने गया था तो एक लेडी संत आई उनके साथ पंद्रह बीस और भी लेडी लोगों ने प्रशंसा की इनकी यहाँ बड़ी ख्याति है और ये बहुत बड़ी संत है आपके दर्शन करने आई हैं हमने कहा अच्छा आने दीजिए हम भी दर्शन करेंगे तो बैठी तो हमने कहा आपका क्या सिद्धांत है आप क्या बताती है अपने अनुयायियों को कहा हम जब बताते हैं अच्छा क्या किसका जब बताती है कह तत्तु मसीह तत्तू मसी तत्तू मसीह तत्तू मसी, मसी मैंने कहा ईसा मसीह तो मैंने सुना है। ये तत्तु मसी क्या होता है अब मैं सोचने लगा कि ये कोई पागल तो है नहीं स्त्री तो बिल्कुल अच्छी खासी दिख रही है तो हमने कहा लिख के दे सकती हैं आप? हमने कहा तो लिख दिया तो हमने कहा ये तो गलत लिखा है आपने ये तो वेद मंत्र है तत्मासी तू वही है ये उसका अर्थ है तू ब्रह्म ही है <laughs> वही वही वही ये भी ब्रह्मज्ञानी है ऐसे हमारे देश में ब्रह्मज्ञानी घूम रहे हैं और लोगों को चेला बना रहे हैं और हम लोग बन रहे हैं अरे बड़े भारी ज्ञानी है, है देखा तो हट्टे कट्टे मोटे पेट वाले हैं क्या चमक रहा है ज्योति उनके फेस के ऊपर एक चेला लोग ऐसे बोलते तो मन को भक्ति करनी है मन को यानी स्मरण करना है किसका श्री कृष्ण का अच्छा क्यों जी श्री कृष्ण को देखा नहीं वैश्वर ने करना है बोल दिया आपने अरे मैंने नहीं बोला शास्त्र वेद बोल रहे हैं अरे ठीक है तुम शास्त्र वेद के ठेकेदार बन के आये हो बताओ कि हमने जब देखे नहीं तो ध्यान कैसे करेंगे हम संसार में जिस किसी चीज को देखते हैं तो उसका ध्यान करते हैं वो भी बड़ी मुश्किल है एक बार देखने पर ध्यान तो बड़ा मुश्किल है कर ले कोई अरे एक आदमी दिन भर में सैकड़ों लोगों से मिलता है उसकी दुकान पर आते रहते ऑफिस में आते रहते अब वो हरेक को पहचान सकता है दूसरे दिन अरे फोटो बना सकता है किसी की अरे नहीं अब जिसको कभी नहीं देखा उसको कैसे उसका ध्यान करेगी पहले तो हम लोग बोलेंगे कि एक बार दिखा दीजिए पर देखिए मैं कैसे ध्यान करता हूं ऐसा है कि अगर मैं दिखा दूंगा ना तो तुम नास्तिक हो जाओगे हे क्या मतलब मतलब ऐसे ही है <laughs> तुम्हारी आंख माइक है माइक है हाँ ये पंच महाभूत की बनी है तो तो ये पंच महाभूत का सामान देखती है उधर का नहीं देख सकती और पंच महाभूत का भी सब सामान नहीं देख सकती आख बहुत से जीव खुर्दबीन से दिखाई पड़ते हैं ये आप लोग बैठे हैं, कितने उड़ रहे हैं जीव हैं? कहा उड़ रहे हैं अरे ये आंख नहीं देख रही है खुर्दबीन लगा के देखो तो मालूम पड़ जाए <laughs> जा रहे हैं पेट में आपके आप बोलते हैं खाते पीते हैं सब अरे पेट में ही आपके तमाम जीव हैं खून देखा है हा, हा उसमें जीव दिखते हैं नहीं जरा खुर्दबीन से देखो हर जगह जीव है तो संसार के पंच भावूत के सामान भी सब नहीं दिख सकते है आख से तो फिर भगवान भगवान की बात क्या करते हैं आप देखेंगे भगवान को तो वो आपके बेटे से भी खराब दिखाई पड़ेगा तो आप कहेंगे यही भगवान है धन्य है तुम्हारे भगवान अब गुरुजी तुमको भी धन्य दोनों को नमस्कार अब कल से मैं नहीं आऊंगा मैं तो समझ रहा था कि भगवान अनंत कोट कर्प दर्प दलन पचीयान है हा ब्रह्मा विष्णु शंकर देखकर मूर्छित हो जाते हैं अरे त्रैलोक को मूर्छित करने वाला कामदेव मूर्छित हो गया <laughs> ये भगवान इसलिए ना देखो बड़ा अच्छा है ज्ञान किसी को है अगर किसी गुरु के द्वारा तो तो ये बात मान लेगा समझ लेगा अन्यथा कहेंगे भा ऐसा कैसे है जी जब आ कहे तो ओ, अगर वो सुंदर है तो सुंदर दिखाई पड़ेगा अगर वो कुरूप है तो कुरूप दिखाई पड़ेगा नहीं नहीं भगवान के यहाँ ये फॉर्मूला लागू नहीं होता वहा भावना के अनुसार वो दिखाई पड़ते हैं इसलिए पहले दर्शन से और हानि हो जाएगी तो फिर क्या करें तो फिर बस भगवान का रूप ध्यान बनाओ अरे फिर वही बात कैसे बनावे कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की